कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ईशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा न क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह-जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे ये सब बातें पीढ़ाओं का आरंभ होंगी तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे तब बहु तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उधार होगा और राज्य का यह सुसमचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा तो जब तुम उस उज जिसकी चर्चा दानियल भूषदक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों, वे अपने घर में से सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती कि तुम्हें जाले में या सप्त के दिन भागना न पड़े क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ हैं या वहा� है, उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्न और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में हैं तो बाहर न निकल जाना देखो वह कोतरियों में हैं तो प्रतीति न करना क्योंकि जैसे बिजली पूर वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इखट्टे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन आकाश में दिखाई देगा और तब पृ और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है वरन द्वार ही पर है मैं तुमसे सच कहता हूं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 जिस दिन तक कि नूह चहाच पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ � और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में त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 तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा वहां रोना और दांत पीसना होगा